नो शो ठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर एटीन पहला प्रश्न मनोवैज्ञानिक विक्टर ई फ्रेंकल ने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 अनुभव बन जाएगा तुम्हारी धारणा में बैठ जाएगा थोड़े बहुत चौंकोगे लेकिन चौंक इतनी गहरी न होगी कि तुम्हारे अतीत से तुम्हारे भविष्य को अलग तोड़ जाए आहा का अर्थ होता है ऐसी चौंक कि जैसे बिजली कौंध गई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 तुम्हारे मन की चलती विचारधारा एकदम खंडित हो जाएगी उस खंडित विचारधारा में उस निर्विचार क्षण में जो घटता है वही वह अनुभव नहीं अनुभव तो सभी मन के वह अनुभवातीत अनुभव है कहने को अनुभव कहो अनुभव नहीं उस अनुभवातीत अवस्था की तीन श्रेणियां हैं पहली जैसे ही किसी व्यक्ति को अनजान और अपरिचित की, की प्रीती होती है उसका सानिध्य मिलता है संबोधि कहो समाधि कहो परमात्मा कहो जैसे ही तुम्हारे पास उस अनजान की तरंगे आती तुम तरंगायत होते हो तो जो पहला भाव उठता है वो होता आ मुझे और हुआ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 ये किसी भाषा का शब्द नहीं है हिंदी में कहो तो आ है अंग्रेजी में कहो तो आ है चीनी में कहो तो आ है जर्मन में कहो तो आ है यह किसी भाषा का शब्द नहीं है यह भाषाओं से पार है जिसको भी होगा एक हार्ट को हो तो उसको भी निकलता है आह और रिंझाई को हो तो उसको भी निकलता है आह और कबीर को तो उसको भी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 और जब हल होता तो सारा तनाव गिर जाता है, बड़ी शांति मिलती इस धर्म का अभी कोई संबंध नहीं आह तो घट सकती है गैर धार्मिक को भी जब हिलेरी एवरेस्ट पर पहुंचा तो आह निकल गई इससे कुछ ईश्वर का लेना देना नहीं कोई कभी नहीं पहुंच पाया था वहां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 भाव नहीं बंधते थे जब पंक्ति बैठ जाती है जब लय और छंद पूरे हो जाते आहा थोड़ी रहस्य में आह बहुत व्यवहारिक के, और अहो धार्मिक वो घटती है केवल रहस्यवादी समाधिस्थ व्यक्ति को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 तुम छुटकारा कर रहे हो तुम कह रहे हो मुझे मत सता मुझे खुद ही पता नहीं लेकिन इतनी कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे पता नहीं जब बच्चे ने पूछा पृथ्वी किसने बनाई संसार किसने बनाया काश तुम ईमानदार होते और कहते कि मैं भी खोज रहा हूं पता चलेगा तो मैं तुझे कहूंगा तुझे कभी पता चल जाए तो मुझे कहते ना मगर मुझे पता नहीं तो आश्चर्य की क्षमता मरती नहीं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 वो पूछने लगी मुझे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछने ये पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है याग्वल्क तभी डरा होगा कि झंझट की बातें कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं तो याग्वल ने जो पुराने उत्तर था दिया कि कछुए ने संभाला हुआ है कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी ये उत्तर बचकाना है ये उत्तर बिल्कुल झूठा है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 तो उसने सोचा कि इसे चुप ही कर देना उचित है जैसा कि सभी पंडित सभी शिक्षक सभी माँ बाप बजाय उत्तर देने के चुप करने में उस सुख है। किसी तरह मुंह बंद कर दो तो उसने कहा सब परमात्मा पे खड़ा हुआ है, सभी को उसने संभाला हुआ है। गार्गी ने कहा बस अब एक प्रश्न और पूछना है परमात्मा को किसने संभाला इसलिए मैं कहता हूं यह बिल्कुल बच्चों जैसा प्रश्न था सीधा सरल बस यागवल क्रोध में आ गया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 कि मुझे मालूम नहीं फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा फिर बात खत्म हो गई अगर आप कहते हो मुझे मालूम है तो यह विवाद चलेगा चाहे जिंदगी मेरी खराब हो जाए और आपकी खराब हो जाए आठ महीने बीत गए तो उनको लगा ये तो अब मुश्किल मामला है ये परीक्षा का वक्त आने लगा औरों का क्या होगा धीरे धीरे यह हालत हो गई कि और विद्यार्थियों ने तो आने ही बंद कर दिया क्लास सारी क्या ये दो आदमी लड़ते हैं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 उनको भी लगता था कि धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगी कि परीक्षा करीब आ रही तो अब मुझे चुप हो जाना चाहिए मैं उन्होंने कहा परीक्षा वगैरह की मुझे चिंता नहीं यह प्रश्न अगर हल हो गया तो सब हल हो गया अगर हम सम्मान चाहते हैं तो स्वभावता है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 तब आश्चर्य मरेगा तुम्हारे भीतर का काव्य मर जाएगा तुम्हारे भीतर का कुतूहल मर जाएगा तुम्हारे भीतर की वो जो तरंगायत रहस्य अनुभव करने की क्षमता है वो जड़ हो जाएगी तुम पथरीले हो जाओगे तुम्हारे जीवन की रसधार सूख जाएगी तुम एक मरुस्थल हो जाओगे सफल हो जाओगे लेकिन सफल होने में जीवन गवा दोगे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 अगर मां बाप आस्तिक हैं तो बच्चा ऐसे प्रश्न उठाता है जिनसे नास्तिकता की गंधा थी अगर महा बाप परंपरावादी हैं तो बच्चा ऐसी बातें उठाता है जिनसे लीक टूटती परंपरा टूटती बच्चा लकीर का फकीर नहीं तो सारा समाज इतना बड़ा समाज राज्य पुलिस अदालतें सब आश्चर्य की हत्या करने को बैठी हा जब तुम्हारा आश्चर्य मर गया तब तुम यंत्रवत हो गए फिर तुम उयोग हो गए काम के हो गए कुशल हो गए फिर तुम पूछोगे नहीं तुम प्रश्न नहीं उठाओगे तुम चुपचाप जो कहा जाओगे कर, कर, करोगे देखा मिलिट्री में यही करते हैं मिलिट्री में घंटों कवायत करवाते रहते हैं कहते बाएं घूम दाएं घूम कोई पूछे कि तीन तीन चार चार घंटे बाएं दाएं घूम क्यों करवा रहे हो उसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण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 वो वहीं के वहीं राख होकर चिपट गए दीवाल से उसका बस्ता उसकी किताबें सब राख होकर चिपट गए लाख आदमी राख हो गए और ये आदमी कहता मैं रात सो सका मजे से। ये सैनिक है सैनिक का मतलब इतना है कि वो आज्ञा का पालन करे दुनिया में आज्ञा पालन करने वालों के कारण जितना नुकसान हुआ है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 उसे कहा गया है कि ऐसी पूजा करो तो वो कर आता है घंटी ऐसी बजाओ तो बजा आता है पानी छिड़को गंगा जल डालो तिलक टीका लगाओ वो कर आता है लेकिन ये सब कवायत थे ये आदमी धार्मिक नहीं क्योंकि धार्मिक आदमी तो वही है जो अपने अंतर विवेक से जीता है ये दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है यहां तीन धर्म है जमीन पर मगर यह दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है ये तीन धर्म सभी धर्म के हत्यारे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 फिर खोजने में कोई अधैर्य भी नहीं होता मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर फिर तो भक्त कहता है मुझे तृप्त मत कर देना क्योंकि मैं तृप्त हो गया तो फिर तुम्हें न खोजूंगा तुम्हें खोजना इसके मुकाबले क्या तृप्ति में रस हो सकता है तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारा इंतजार इससे ज्यादा और रस कहां हो सकता है मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कणभर रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर तुम फिक्र मत करना तुम ज्यादा परेशान मत हो जाना कि मेरी आंख के आंसू सागर बनाए दे रहे तुम फिक्र मत करना इसमें मुझे आनंद आ रहा है मैं रसमग्न हूं यह मैं दुख से नहीं रो रहा हूं भक्त आनंद से रोने लगता है अहोभाव से रोने लगता है उसके आंसुओं में फूल हैं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 और जैसे ही तुम किसी स्थिति में स्थिर होने लगते हो किसी मकान के नीचे घर बनाने लगते हो और किसी पड़ाव को मंजिल समझने लगते हो तत्ण गुरु ढेरा उखाड़ देता वह कहता चलो बस हो गया अभी मंजिल बहुत है अभी बहुत दूर जाना है अभी यहां घर नहीं बना लेना है ऐसी छिया चलती धीरे धीरे तुम इस राज्य को समझने लगते अनुभव से ही समझ में आता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 या कोई रुस्वत चलती हो तो किसी द्वारपाल को रुस्वत दे, दे दें और अंदर हो जाएं या कोई शॉर्टकट मगर न कोई शॉर्टकट न कोई चोर दरवाजा है न रुष्वत चलती न तुम्हारे पुण्य से कुछ होगा ना तुम्हारी तपस्या से कुछ होगा अनंत यात्रा है परमात्मा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 पग विरह पथिक का धीमा सुनो तुम अमर प्रतिज्ञा हो में पग प्र... विरह पथिक का धीमा आते जाते मिट जाऊं पाऊन पंथ की सीमा भक्त कहता है पंथ की सीमा कहा पानी किसको पानी पाके करना क्या आते जाते मिट जाऊ पाऊन पंथ की सीमा पाने में तुमको खोऊं खोने में समझूं पाना यही अच्छी अच्छी का है यह चिर अतृप्ति हो जीवन चिर तृष्णा हो मिट जाना तुम्हें खोजते खोजते मिट जाऊं तुम्हारी तृष्णा बनी ही रहे तुम्हारी प्यास जलती ही रहे मैं तुम्हें पाके तृप्त नहीं हो जाना चाहता भक्त कहता भक्त कहता तुम्हारी अतृप्ति इतनी प्यारी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 इसलिए उपनिषद कहते हैं जो कहता है मैंने जान लिया उसने नहीं जाना और जो कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं शायद उसे पता हो मेघों में विद्युत सी छवि उनकी बनकर मिट जाती आंखों की चित्रपटी में जिससे मैं आंख न पाऊं कोई प्रतिमा नहीं बन पाती झलक आती और जाती और इतनी त्वरा से इतनी तीव्रता से कि तुम तो मुठ्ठी नहीं बांध पाते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 वो तुमने सुन सुन के शास्त्रों में पढ़ पढ़ के कि परमात्मा प्रकाश रूप है प्रकाश रूप और कई तो ऐसे पागल हैं जिनका हिसाब नहीं चार छ दिन पहले एक व्यक्ति ने सन्यास लिया उन्होंने कहा कि मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा ली है तो उन्होंने मुझे समझाया था कि आंख को अंगूठों से दबाने से प्रकाश का अनुभव होता बड़ा अनुभव होता मैं दबाता हूं आंख बड़ा अनुभव होता तो वो जारी रखू कि बंद करूं अब क्या पागल हो आंख को दबाओगे अंगूठे से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 अब ये मामला ऐसा है कि किसी की भी आंख दबा दो उसको रोशनी दिखाई पड़ती है वो भी चकित हो जाता है कि तो बात बिल्कुल ठीक हो रही हमें पता ही नहीं था बड़ा सीधा सुगम उपाय मिल गए। या फिर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रोशनी की भीतर धारणा करो आंख बंद कर लो दोनों आंखों के मध्य में देखो कि एक दिए की ज्योति जल रही या एक प्रकाश का बिंदु उस पर ध्यान रखो अगर तुम ऐसी कल्पना करोगे तो धीरे धीरे कल्पना प्रगाढ़ हो जाएगी तुम्हें तो रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी मगर ये झूठी रोशनी धर्म ने पूछा है यह प्रश्न ठीक हो रहा है अंधेरी रात से गुजर के ही जो सुबह होगा जिस सुबह को तुम नहीं ला सकते जो अपने आप आती है सुबह वो अंधेरी रात से गुजर के आती तुम अंधेरी रात में शांति से गुजरो जाओ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 उतना ही भरोसा जगा लेना कि अब सुबह करीब आती अब गरीब आती एक ही बात ध्यान रखना इस अंधेरे से मोहम्मत बना लेना एक तो खतरा है भय का कि आदमी घबरा के भाग जाए और दूसरा खतरा है क्योंकि ये ठंडा और प्रीति कर मालूम हो रहा है इससे मोहम्मत बना लेना नहीं तो तुम सुबह को पैदा ना होने दोगे तुम्हारा मोह ऐसा हो जाएगा कि तुम इसको पकड़ोगे तुम धीरे धीरे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 लेकिन जब मैं उसे समझा रहा होता हूं तब मैं देख रहा होता हूं कि वो सुन भी नहीं रहा है वो शायद मेरी बातों को सुन के भी उदास हो जाएगा ऐसे भी लोग मैंने देखे वो मुझे सुनकर कहने लगे कि हम पहले से उदास थे आपकी बातें सुनकर और उदास हो गए मैंने तुम्हें कौन सी बात कही कहा आपने प्रकाश की और आनंद की इतनी बात कही कि उस ऐसा लगने लगा कि अरे तो हम बड़े चूक रहे हैं। और उदासी आ गई तो हमारा जीवन बेकार ही गया देखते हैं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 आस की सकेबाई क्यों न मेरे पास आई कितने जाम खाली हैं, कितने जाम छल के इसकी फजाओं में वहम के महल के हुस्न की जियाओं में सोच के धुंधल के मेरी आरजुओं के रंग कितने हल्के आह क्यों मेरी फितरत रोशनी से घबराई आह क्यों मेरी फितरत रोशनी से घबराई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 अंधेरी रात में भी उसे पहचानने की कोशिश जारी रहे दल से वेदना के दाग को जब से रश्मिया चौंक उठती अनिल के विश्वास छु तारिकाएं अनजान सी अवनी अंबर की रूपली सीप में तरल मोती सा जलधि जब कांपता तैरते घन मृदुल हिम के पुंज से ज्योत्सना के रजत पारावार में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 शीतल छाएं जो अंधेरे की मालूम होती वो भी उसी की शीतल छाएं वो जो मीठा शांतिदाई, विश्राममयी भाव घेर लेता अंधेरे में वो भी उसी के पास होने की खबर है कहीं पास ही वह मौजूद है उसे भूलना मत और उसकी खोज जारी रखना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 कि रब आलम के लुत्म अकराम की नुमाइश बफूरे वहसत ने जिंदगी का सुहाग लूटा तिलिस्म कैफे सबाब लूटा मुझे यह महसूस हो रहा है कि खाल के जीस्त सो रहा है वसर मोहब्बत से जीस्त के हुसन रंग से हाथ धो रहा है कभी तो जागेगा सोने वाला कभी तो इस सब की तीरगी को मिटाएगा सुबह का उजाला कभी तो जागेगा सोने वाला कभी तो इस सब की तीर्गी को मिटाएगा सुबह का उजाला वो होगा होने ही वाला है निश्चित ही है जब रात आ गई तो सुबह दूर नहीं जब अंधेरा घना होने लगा और तारों की छाव गहरी होने लगी तो सूरज करीब आने लगा जल्दी ही छिदज पर फैल जाएगी उसकी लाल रेखा प्रतीक्षा करो प्रार्थना करो आशा को जगाए रखो आंख खोलकर पुकारते रहो अंधेरा भी उसका है प्रकाश भी उसका है मृत्यु भी उसके जीवन भी उसका इसलिए सब जगह उसे पहचानते रहो हरि ओम तत्सत आज इतना